तत्व चिंतामणि शरणागति यही अर्पण है इस अर्पण की सिद्धि हो जाने पर साधक बंधन मुक्त हो जाता है उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती जो चिंता करता है अपने को बंधा हुआ मानता है बंधन से मुक्ति चाहता है वह वास्तव में परमात्मा के तत्व को जानकर उनके शरण नहीं हुआ अपने उद्धार की चिंता तो शरणागति के साधक के चित्त से भी चली जाती है वास्तव में बात भी यही है शरण ग्रहण करने पर भी यदि शरणागत को चिंता करनी पड़े तो वह शरण ही कैसी जो जिसकी शरण होता है उसकी चिंता उसके स्वामी को ही रहती है जो जा को शरण लियो ताकह ताकी लाज उल्टे जल मछली चले बहियों जात गजराज जब कबूतर के शरणापन हो जाने पर दया और शरणागत वत्सलता के वशीभूत हो महाराज शिवी अपने शरीर का मांस देकर उसकी रक्षा कर सकते हैं तब वह परमेश्वर जो अनाथों का नाथ है दया का अनंत अथाह सागर है जगत के इतिहास में शरणागत वत्सलता की बड़ी से बड़ी घटना जिसके शरणागत वत्सलता के सामने सागर की तुलना में एक जल कण के सदृश भी नहीं है क्या शरण होने पर वह हमारी रक्षा और उद्धार न करेगा यदि इतने पर हमारे मन में अपने उद्धार की चिंता होती है और हम अपने को शरणागत भी समझते हैं तो यह हमारी नीचता है हम शरणागति का रहस्य ही नहीं समझते वास्तव में शरणागत भक्त को उद्धार होने न होने से मतलब ही क्या है वह तो अपने आप को मन बुद्धि सहित उसके चरणों में समर्पित कर सर्वथा निश्चिंत हो जाता है उसे उद्धार की परवाह ही क्यों होने लगी शरणागति के रहस्य को समझने वाले भक्त के लिए उद्धार की चिंता करना तो दूर रहा वह इस प्रसंग की स्मृति को भी पसंद नहीं करता यदि भगवान स्वयं कभी उसे उद्धार की बात कहते हैं तो वह अपनी शरणागति में त्रुटि समझकर लज्जित और संकुचित होकर अपने को धिक्कारता है वह समझता है कि यदि मेरे मन में कहीं मुक्ति की इच्छा छिपी हुई न होती तो आज इस अप्रिय प्रसंग के लिए अवसर ही क्यों आता मुक्ति तो भगवत प्रेम का पासंग मात्र है उस प्रेम धन को छोड़कर पासंग की इच्छा करना अत्यंत लज्जा का विषय है मुक्ति की इच्छा को कलंक समझकर और अपनी दुर्बलता तथा नीचा सहयता का अनुभव कर भगवान पर अपना अविश्वास जानकर वह परमात्मा के सामने एकांत में रोकर पुकार उठता है कि है प्रभु जब तक मेरे हृदय में मुक्ति की इच्छा बनी हुई है तब तक मैं आपका दास कहा मैं तो मुक्ति का ही गुलाम हूँ शरणागत भक्त समझता हूँ नाथ यह मेरा दम्भाचरण है स्वामीन दया कर इस दम्भ का नाश कीजिए मेरे हृदय से मुक्ति रूपी स्वार्थ की कामना का भी मूलोच्छेद कर अपने अनन्य प्रेम की भ्क्षा दीजिए। आप अनुपमे दया में से कुछ मांगना अवश्य ही लड़कपन है परंतु आतिर क्या ही करता इस तरह से शरणागत भक्त सब कुछ भगवद अर्पण कर सब प्रकार से निश्चिंत हो सकता है